तर्क संग्रह में सात पदार्थों में से तीसरे पदार्थ कर्म का निरूपण चल रहा है कर्म के जो अवान्तर पांच भेद हैं उनमें से दो प्रकार के जो कर्म हैं पहले कर्म सामान्य का लक्षण बताया गया चलनात्मकम कर्म और जो उत्क्षेपनात्मक प्रथम प्रकार है उसका लक्षण बताया गया ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्षेपणम तो ऊर्ध्व के साथ जो ऊर्धम करने वाली वस्तु का संयोग है उसके असमवायिक कारण को कहा जाएगा उत्क्षेपण नामक कर्म ऐसे अपक्षेपन किसको कहा जाएगा तो अपक्षेपन का लक्षण है अधोदेश संयोग हेतु हेतुरपक्षेपण तो अधोदेश अधोदेशने जहाँ कर्म का समु कारणभूत द्रव्य रूप वस्तु और वो भी कौन सी मूर्त मूर्त्रव्यात्मक वस्तु जो व्यापक द्रव्य हैं उसमें तो विभू द्रव्य में तो क्रिया होती नहीं है ना मूर्त द्रव्य में होगी मूर्त द्रव्य हैं पांच पृथ्वी जल तेज वायु और मन ये जहां हैं वहां की अपेक्षा नीचे के ओर उनका गमन हो रहा है तो वह गमन है वे वर्तमान में जहाँ पर हैं उस देश के साथ उन मूर्त द्रव्यों का संयोग है और अपक्षेपण उनमें होगा का मतलब इस समय जिस देश के साथ उनका संयोग है उस देश की अपेक्षा अधव, दिशा कहा जाने वाला अधो देश कहा जाने वाला जो देश देश भी एक द्रव्य है ना दिशा नाम का अधो दिशा के साथ संयोग होगा मूर्त द्रव्य का वो संयोग जिस कर्म से होगा उस कर्म का नाम है अपक्षेपण मूर्त द्रव्य का मूर्त द्रव्य जिस दिशा में वर्तमान में है उस दिशा की अपेक्षा ऊर्ध्व दिशा में उस मूर्त द्रव्य का संयोग अनुकूल जो कर्म वो तो उत्क्षेपण हुआ वह मूर्त द्रव्य वर्तमान में जहाँ है वहाँ की अपेक्षा अध दिशा के साथ उस मूर्त द्रव्य का संयोग कराने वाला कर्म को अपक्षेपण कहलाएगा अपक्षेपण ये हुआ अधोदेश संयोग हेतु हेतु शब्द से लेना असमवायी कारण और शरीर संयोग हेतु अंकुंचनम अंकुंचन का मतलब फैली हुई वस्तु का सिकुड़ना अंकुंचन कहलाता है ये जो सिकुड़ना उस सिकुड़ने के प्रति असमु कारणभूत एक क्रिया हो रही है उसमें सिकुड़ने वाले द्रव्य में ये भी मूर्त द्रव्य में ही होगा सिकुड़ना या फैलना तो सिकुड़ना या फैलना जिन द्रव्य में होता है वे मूर्त द्रव्य हैं मूर्त द्रव्यों में ही होता है तो सिकुड़ने का मूर्त द्रव्य के शिकुड़ने का असमवायी कारण भूत जो क्रिया उसे कहा जाएगा अंकुंचन अंकुंचन और मूर्त द्रव्य का जो फैलाव है विस्तार है वो फैलने के अनुकूल यानी फैलने का असमवा कारणभूत जो क्रिया उसे कहा जाएगा प्रसारण यानी ऊर्ध्वगमन का विपरीत है जैसे अधोगमन अंकुंचन का विपरीत हो जाएगा प्रसारण तो ये लिखते हैं कि शरीर सन्निकृष्ट संयोग सन्निकृष्ट संयोग होगा शरीर के अवयव जो फैले हुए रहते हैं हाथ पैर तो शरीर के अवयव का संयोग शिथिल होता हो जाता है शीतल हो जाता है उस समय और कहीं ओढ़ने के लिए कम्बल आदि नहीं है ज़्यादा और ठंडे देश में गए हुए हैं न तो रूम हीटर है न कुछ है जिस तापमान में हम महसूस करते हैं ठंडापन स्वाभाविक रूप से हमारा शरीर उस ताप कम से कम से कम तापमान को सहन नहीं कर पा रहा है ठंडी को ऐसी जो ठंडी है और ओढ़ने के लिए कोई पास में नहीं है तो ठंडी कम लगे इसके लिए क्या करते हैं शरीर को सिकुड़ते हैं ना तो वो उस समय शरीर का शरीर के अवयवों का जो संयोग होता है वो संयोग है घनीभूत हो जाता है शरीर के अवयव थोड़े घनीभूत हो जाता है और गर्मी होती है तो ज़्यादा ज़्यादा क्या करता है व्यक्ति कपड़े भी उतार देता है कम से कम लज्जा के लिए जितनी आवश्यकता है उतने ही रखता है और बाकी जो है खोल करके शरीर को फैला देता है यानी कि हाथ भी ऐसे सीमेंट करके रख लें हाथ भी फैलाएगा पैर भी फैलाएगा सोचेगा कि खूब खुली हवा लगे तो वो तो प्रसारण हुआ शरीर के अवयवों का प्रसारण अनुकूल जो कर्म वो है प्रसारण और शरीर के अवयवों को एकत्रित करने के लिए जो कर्म हो रहा है शरीर में वो हो गया अंकुंचन तो शरीरस्य सन्निकृष्ट संकृष्ट हे संयोग हेतु अंकुंचनम विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम तो इस प्रकार ये चार प्रकार के कर्मों का लक्षण हुआ शुरू वाले जो चार प्रकार हैं कुल पांच है और इन चार प्रकार के कर्मों में से अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं उन्हें खाली गमन कोटि में लिया जाएगा तो अन्य सर्वम गमनम्यत से लेना इन चार प्रकार के कर्मों से अतिरिक्त क्रियाएं। वे सारी की सारी गमन इस नाम से कही जाती हैं पांच प्रकारों में से गमन नाम के प्रकार में अंतर्भूत होती है उत्तर पश्चिम अगर उसी समतल में जा रहे हैं तो गमन हम्म गमन का उदाहरण यदि खड़े हैं तो भी गमन ही कहा जाएगा जो भी क्रियाएं हो रही है बैठे हैं तो गमन ही है चलन है हाँ। हाँ? बैठना भी एक विकार है वो चलन है गीता में कर्मण्य कर्मय पश्येद अकर्मणी च कर्म यह इस श्लोक में कहा कि बैठे रहना भी कर्म करना है यह अभिमान होता है ना कि मैं बैठा हूं करतापना आ जाता है और ज्ञानी का शरीर चल रहा है गमन हो रहा है तब भी ज्ञानी का उसमें तादात्म्य अभिमान न होने से ज्ञानी मान लेता है कि मैं अकर्ता ही हूँ शरीर रूप गुण में गमन रूप गमन व्यापारात्मक गुण बरत रहा है गुणागुणेश वर्तन थे इसी महत्व न सज्जत है तो बैठना भी एक धातु है ना जो धातुअर्थ होता है वो क्रिया कहलाता है और वो बैठना ऊर्द्व गमन भी नहीं है ऊर्ध्देश संयोगानुकूल क्रिया भी नहीं है अधोदेश अनुकूल क्रिया भी नहीं है और ना भी नहीं है, शिकुड, शिक, है। यदि बिल्कुल ऐसे होकर के बैठे हैं सामान्य अवस्था में जो बैठे हैं ये माना जाता है कि अंकुंचैन भी नहीं है प्रसारण है और बैठे बैठे फिर पैरों को फैला रहे हैं ये कर रहे हैं तो वो प्रसारण में आएगा लेकिन सामान्य स्थिति में जो बैठे हैं उसको कहा जाएगा पैरों का तो अंकुचन कह सकते हैं आसन लगा करके बैठे हैं तो लेकिन बाकी तो वो बैठना भी एक धातु होने से क्रिया इन चारों से भिन्न जो भी है बैठना ये चारों से भिन्न यदि है तो गमन है गमन का लक्षण उसमें घट रहा है खड़े हैं हाँ गमन कहा जाएगा हाँ हाँ ये चार नहीं है और क्रिया है तो वो गमन ही है हाने शब्द तो गुण है कर्म यानी जो क्रिया हो रही है वो क्रियाएं धातु का अर्थभूत जो क्रिया व्यापार बैठना भी एक प्रकार से व्यापार है क्रिया इसलिए है कि वो शरीर को इधर उधर गिरे ऐसे शरीर को एक स्थिति में धारण अनुकूल व्यापार हो रहा है शरीर में उन यदि स्थिर आसन में बैठते हैं तो वो भी क्रिया ये है कि वहाँ एक ऐसा व्यापार हो रहा है कि वो हिले डुले न इसके अनुकूल व्यापार वो क्रिया कहलाती है वो गमन है गमन का अर्थ जो लोक गति है जाना इतना ही मात्र नहीं गमन क्रिया मात्र को कहा जाएगा इन चार से अतिरिक्त कोई भी क्रिया हो तो बैठना भी क्रिया ये है कि शरीर को गिरने नहीं दे रहे हैं बैठे है का मतलब ऐसे खड़े होना भी क्रिया है तो उसको खड़े श्वरी लोग शरीर नीचे गिरे भी न बारह बारह वर्ष खड़े रहने का तपस्या करते हैं ना तो नींद के नींद भी लेते हैं तो खड़े खड़े लेते हैं तो गिरने की संभावना होती है तो आसरा ऐसा लेते हैं थोड़ा कहीं झूला जैसा हैं उसके सहारे से ऐसे हाथ रख करके उसमें सिर रख करके सोते हैं तो शरीर जमीन पर ना गिरे इसके लिए आवश्यक जो सावधानी रूप व्यापार है वो क्रिया हो रही है वो क्रिया गमन है इन चार से अतिरिक्त तो जो भी क्रिया होगी खाली पैरों का व्यापार ही गति नहीं कहलाता गमन नहीं कहलाता मन का व्यापार भी सावधानी वो क्रिया कहलाता है मानसिक क्रिया है वो मानस कर्म है ऐन्द्रिय कर्म है शारीरिक कर्म है हाँ पृथ्वी है तो मूर्त है तो जो भी मूर्त है वो जो है क्रियावान है मूर्त का लक्षण ही है क्रियावत्व मूर्तत्व तो इसलिए यहां गति शब्द को लोक में जिस अर्थ में रूढ़ है पैरों के व्यापार में उस अर्थ में रूढ़ न समझ करके यहाँ पारिभाषिक समझना इन चार से अतिरिक्त तो जो भी क्रिया है वह गमन है चाहे वो पैरों का व्यापार हो या हाथ का व्यापार हो या इंद्रियों का व्यापार हो या मन का व्यापार हो व्यापार मात्र इन चार से अतिरिक्त तो, ये चार भी व्यापार ही है लेकिन इन चार से अतिरिक्त तो व्यापार मात्र को गमन कहा जाएगा हां हाँ, रबड़ भी जो रबड़ का भी अंकुंचन प्रसारण होता है कि नहीं वो शरीर भी क्या नाम रबड़ भी सिमट जाता है और फैलाते हैं तो फैल जाता है तो दोनों प्रकार हो जाते हैं उसमें तो इसलिए ये हैं हाँ। हाँ। तो इस चलन का अर्थ है व्यापार क्रिया तो बैठना भी एक क्रिया है व्यापार है चलन यानी व्यापार बैठा है का मतलब शरीर बैठे बैठे गिरे ना जमीन पर इसका व्यापार कर रहा है ये सावधानी कर रहा है इसे कहा जाता है क्रिया चलन को हाँ हम्म हम्म हम्म तो ये कर्म नामक जो पदार्थ है तीसरा इसके लक्षण का निरूपण हुआ लक्षण परीक्षा ग्रंथ पूरा हुआ अब चौथा पदार्थ है सामान्य सामान्य का ये लक्षण है नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम ये सामान्य का लक्षण है नित्यत्वे सती एकत्वे सती अनेक सामान्यस्य लक्षणम ऐसा कह सकते हैं जो नित्य हो ने ध्वंस से भिन्न होता हुआ ध्वंस का अप्रतियोगी हो नित्य का लक्षण है ध्वंस भिन्न सती ध्वंसा प्रतियोगी तम ऐसे वो तो प्राग अभाव का प्रतियोगी ये लिखा है इसके लिए ध्वंस में भी अनित्य का लक्षण जाना चाहिए खाली ध्वंस अप्रतियोगित्व इतना लक्षण करते हैं तो ध्वंस स्वयं ध्वंस का प्रतियोगी नहीं होता है जो नष्ट होने वाला पदार्थ है वह ध्वंस का प्रतियोगी होता है तो ध्वंस का तो नाश नहीं होता इसलिए उसे ये नहीं कहा जा सकता ध्वंस का प्रतियोगी जो नष्ट होगा वो ध्वंस का प्रतियोगी होगा और ध्वंस का अप्रतियोगी है ध्वंस नष्ट न होने के कारण और जो ध्वंस का अप्रतियोगी होता है उसे नित्य कहते हैं ये नित्य का लक्षण करेंगे तो ये लक्षण बाकी सब नित्य पदार्थों में जाता है लेकिन अनित्य पदार्थ है ध्वंस उसमें भी चला जाता है तो अतिव्याप्ति होती है उस अतिव्याप्ति को हटाने के लिए ध्वंस भिन्नत्व ये जोड़ना पड़ता है ध्वंस भिन्न होता हुआ जो ध्वंस का अप्रतियोगी हो उसे कहा जाएगा नित्य तो अकेले ध्वंस में ही ध्वंस अप्रतियोगित्व ये नित्य का लक्षण जा रहा था इसलिए जिसमें जा रहा है उससे भिन्नत्व सती जोड़ दो तो धोंस में धोंस का भेद तो नहीं है इसलिए धोंस भिन्नत्वम ये धोंस में नहीं रहेगा धोंस अप्रतियोगित्व तो रहेगा इसलिए धोंस भिन्नत्व विशिष्ट धोंसा प्रतियोगित्व धर्म नहीं रह पाएगा ध्वंस में विशिष्ट धर्म अप्रतियोगित्व तो, तो रहेगा लेकिन विशेषण अंश नहीं रहेगा इसलिए विशिष्ट नहीं रहेगा तो लक्षण तो नित्य का विशिष्ट है इसलिए वो ध्वंस भिन्न तो लिखा जाता है और अनित्य के लक्षण में वो है वो ध्वंस प्रतियोगित्व प्राग अभाव प्रतियोगित्व व अनित्यत्वम वो अनित्य का लक्षण है तो यहाँ तो नित्य है तो सामान्य नाम का पदार्थ नित्य है का मतलब ध्वंस से भिन्न है और ध्वंस का अप्रतियोगी है तो जो ध्वंस से भिन्न हो ध्वंस का अप्रतियोगी हो ऐसे जो एक हो और सामान्य नित्य तो वही है और एक भी होना चाहिए और अनेक में समवाय संबंध से रहना रहने वाला होना चाहिए तो अनेक समवे तत्व अनुगत का अर्थ है अन्वित संबद्ध तो संबद्ध किस संबंध से तो समु संबंध से लेना तो जो नित्य हो एक हो अनेक में समुआ संबंध से रहता हो उसे कहा जाता है सामान्य तो जैसे घटत्व एक है नित्य है घटत्व तार्किकों के मत में घट में रहने वाली जाति है घट व्यक्ति तो उत्पन्न होता है नष्ट होता है इसलिए प्राग अभाव का प्रतियोगी ध्वंसा अभाव का प्रतियोगी है घट व्यक्ति लेकिन घटत्व न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है उत्पन्न न होने से उसे प्राग अभाव प्रतियोगी नहीं कहा जाएगा नष्ट न होने से ध्वंस प्रतियोगी नहीं कहा जाएगा ध्वंस का अप्रतियोगी है ध्वंस से भिन्न है कौन घटत्व घट व्यक्ति तो अनेक हैं। लेकिन अनेक घटों में रहने वाला घटत्व एक है तो एकत्व तो भी है उसमें और अनेकानुगतम अनुगतम का अर्थ है अनेक में समुह संबंध से रहने वाला हो तो अनेक में समु संबंध से रहे उसे कहा जाता है सामान्य तो घटत्व जो है अनेक घटों में समवाय संबंध से रहता है इसलिए वह नित्य है क्या नाम वो सामान्य है ये सामान्य का लक्षण है जो एक है नित्य है अनेक में सम्वाय संबंध से रहता है वो सामान्य है वो सामान्य घटत्व हुआ यानी जाति ऐसे मनुष्यत्व एक है अनेक मनुष्यों में रहता है और मनुष्य शरीर उत्पन्न होता है लेकिन मनुष्यत्व की उत्पत्ति नहीं होती और समु संबंध से रह रहा अनेक शरीरों में तो मनुष्यत्व भी सामान्य है और ये जो सामान्य नाम का चौथा पदार्थ है इसे गुण समय संबंध से रहते हैं द्रव्य में ही कर्म भी समय संबंध से रहेंगे द्रव्य में ही ऐसे सामान्य भी समवाय सम्बन्ध से केवल द्रव्य में नहीं रहता अपितु तो तीन में रहता है पूर्ववर्ती तीनों में रहेगा पूर्ववर्ती तीन कौन है द्रव्य गुण कर्म तो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में भी रहता है समवाय सम्बन्ध से तो हाँ तो गुण में रहने वाला गुणत्व ये सामान्य है द्रव्य में रहने वाला द्रव्यत्व सामान्य है कर्म में रहने वाला कर्मत्व सामान्य है और एक तीनों में भी रहने वाला एक सामान्य है उसे सत्ता कहा जाता है ऊपर सामान्य है वह पर सामान्य है इसलिए सामान्य के दो भेद करते हैं कि तत् द्विधम तत् यानी सामान्य दो प्रकार का है एक परापर भेदात एक पर सामान्य एक अपर सामान्य तो पर सामान्य है पर सामान्य कहा जाता है सत्ता को अपर सामान्य कहा जाता है सत्ता की अपेक्षा से अपर सामान्य है द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व तो पर सामान्य कौन है तो लिखते हैं कि परम सत्ता पर सामान्य है सत्ता सत्ता यानी एक पारिभाषिक शब्द है इनके यहाँ जो द्रव्य गुण और कर्म इन तीन पदार्थों में रहने वाला सामान्य नाम का पदार्थ उसे कहा जाता है सत्ता द्रव्य गुण कर्म इन तीनों पदार्थों में रहने वाला जो एक सामान्य है उसे कहा जाएगा पर सामान्य उससे पर पर कहते अधिक देश वृत्ति परत्वम अधिक देश वृत्ति तम अधिक देशाने अधिक से अधिक पदार्थ में रहे तो सामान्य केवल तीन में ही रहता है द्रव्य कर्म में अरे द्रव्य कर्म में रहने वाले सामान्य अनेक हैं उनमें से एक सामान्य है सत्ता नाम का वो तीनों में रहता है द्रव्यत्व भी एक सामान्य है लेकिन वह गुण और कर्म में नहीं रहेगा वो रहेगा केवल द्रव्य में वो रहेगा केवल द्रव्य में और सत्ता तीनों में रह रही है द्रव्य में भी गुण में भी कर्म में भी तो तीनों में रहने के कारण इसे कहा जाएगा परसामान्य और द्रव्यत्व को गुणत्व को कर्मत्व को सत्ता की अपेक्षा से कहा जाएगा अपरसामान्य द्रव्यत्व को देखते हैं और सत्ता को देखते हैं तो सत्ता तीन में रह रही है द्रव्यत्व केवल एक में रह रहा है सत्ता और गुण को देखते हैं गुणत्व को देखते हैं तो गुणत्व केवल गुण में रह रहा है और सत्ता गुण में भी रह रही है द्रव्य कर्म में भी रह रही है तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहने वाला जो सत्ता सामान्य है वह अधिक देश वृत्ति हो जाएगा इसलिए उसे पर सामान्य कहेंगे और तीन की के अपेक्षा केवल एक में ही रहने वाला जो गुणत्व उसे अपर सामान्य कहा जाएगा पर सामान्य है हाँ? हाँ? लक्षण में एकत्व तो कहा है ये एकत्व तो इनमें से एक एक में रहता है हर एक में ये नहीं कि सामान्य एक ही पदार्थ है सामान्य के तो दो भेद हैं और सामान्य के लक्षण में वो एकत्व तो है वो पर सामान्य में भी और अपर सामान्य में भी नित्यत्व तो है एकत्व तो है और अनेक समय तत्व तो है यानी कि अनेक घटत्व तो है जैसे सत्ता अनेक नहीं है पर सामान्य सत्ता एक है जो सब में रह रही है उसमें ये लक्षण घटेगा लक्ष्य सामान्य नाम का पदार्थ जो लक्ष्य है उसके दो भेद हैं पर सामान्य अपर सामान्य जैसे गंधवत्वम ये पृथ्वी का लक्षण है और उसमें अवांतर दो भेद हैं नित्य अनित्य वो तो नित्य पृथ्वी में भी घटेगा अनित्य पृथ्वी में भी घटेगा गंधवत्व धर्म ऐसे नित्यत्व सती एकत्व सती अनेक समवेतत्व ये जो सा, सामान्य नाम के पदार्थ का सामान्य लक्षण है वह दोनों प्रकार के सामान्य में घटेगा पदार्थ का नाम भी सामान्य है और लक्षण भी सामान्य का मतलब जितने प्रकार होंगे उसके उन सब में घटने वाला ये सामान्य लक्षण है वो हर एक सामान्य अपने आप में एक है तो ये सत्ता नाम का सामान्य इसे पर सामान्य ही कहा जाता है इसकी अपेक्षा और कोई पर सामान्य नहीं है और बाकी घटत्व ये अपर सामान्य ही है उसकी अपेक्षा भी कोई दूसरा अपर सामान्य नहीं है और बीच वाले जो सामान्य हैं, द्रव्यत्व से लेकर के पृथ्वी तक इनमें परत्व भी है अपरत्व भी है द्रव्यत्व में अपरत्व है सत्ता की अपेक्षा से सत्ता तो तीन में रह रही है द्रव्यत्व तो एक में ही रह रहा है इसलिए वो अपर सामान्य है और ये जो आपका द्रव्यत्व तो है यह घटत्व तो क्या, क्या पृथ्वीत्व की अपेक्षा पर है तो नौ द्रव्य में रहता है और पृथ्वीत्व केवल एक द्रव्य में रहेगा तो पृथ्वीत्व की दृष्टि से देखते हैं द्रव्यत्व को तो परत्व सत्ता की दृष्टि से देखते हैं तो अपरत्व तो परापर सामान्य रूप हो गया ना वो उसमें परत्व भी है अपरत्व भी है अब पृथ्वी में भी पृथ्वीत्व में भी द्रव्यत्व की दृष्टि से देखते हैं तो अपरत्व और घटत्व की दृष्टि से देखेंगे तो परत्व और घटत्व में अपरत्व ही है पृथ्वी की पृथ्वीत्व तो की दृष्टि से घटत्व केवल घट रूप पृथ्वी में ही रहेगा पटादी में नहीं रहेगा लेकिन पृथ्वीत्व तो वहाँ भी रहेगा इसलिए अपरत्व हैं और उससे भी अपर कोई होगा ऐसा नहीं है इसलिए उसे अपर सामान्य मात्र कहा जाएगा जो न्यून देशवृत्ति है वह अपर सामान्य और अधिक देशवृत्ति है वह पर सामान्य इनमें फिर निरतिशय परत्व रहेगा सत्ता में ही निरतिशय अपरत्व रहेगा घटादि में ही घटत्वादि में ही और बीच वालों में सापेक्ष परत्वा परत्व रहेगा ये हो जाएगा इसलिए कहा तद्विधम परापर भेदात परभेद पर और अपर को लेकर के दो प्रकार हो जाते हैं पर सामान्यम अपर सामान्यम हंग हा हा हा हाँ। तो तो ओ व पूर्व ये कहा जाता है कि धाता यथापूर्वम अकल्पयत कोई नया नहीं है पूर्व कल्प में भी ये सारा विकास होता था था ये मात्र वर्तमान में अभी जितना विकास हुआ है ये इसी कल्प में हुआ है और पहले बिल्कुल विकास नहीं था ऐसा नहीं पहले भी था फिर समय समय पर व्यक्ति जो जाति की सामान्य है जाति जाति की अभिव्यक्ति होती है व्यक्ति में सामान्य है जाति तो जाति तो है ही है वो अभ्यक्त है जब समय समय पर व्यक्ति का प्राकट्य होता है तो उस व्यक्ति में जाति की अभिव्यक्ति होती है इसलिए संगणकत्व संगणत्व तो भी था जैसे व्यक्ति आया तो उसमें वो अभिव्यक्त हुआ जैसे अभी जहां से तत्त चैनलों का प्रसारण हो रहा है वर्तमान में जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो यहाँ पर भी है उनका शब्द भी है और वो दृश्य भी है लेकिन दृश्य को अभिव्यक्त करने वाला या तो रेडियो या तो वो टीवी हो तो शब्द की भी अभिव्यक्ति होगी जहाँ है वहाँ अभिव्यक्ति होगी जहाँ नहीं है वो अभिव्यक्त अभिव्यंजक वहाँ अभिव्यक्ति नहीं होगी लेकिन अभ्यक्त रूप में वो रहेगा ऐसे जितने भी व्यक्ति आते हैं उस समय अव्यक्त रूप में उनका जो सामान्य है वह अभिव्यक्त होता है पहले अव्यक्त रूप में होता है व्यक्ति उसे अभिव्यक्त करता है अभिव्यंजक आ गया ये कहा जाएगा और अभिव्यंजक पहले से भी आता रहता है ये है। तो नित्यम एकम अनेक अनुगतम सामान्यम द्रव्य कर्मस वृत्ति ही तद्विधम परापर भेदात् पर अपर भेद से दो प्रकार का सामान्य है परम सत्ता अपरम द्रव्यत्वादि पर, पर सामान्य क्या है तो सत्ता अपर सामान्य क्या है तो द्रव्यत्वादि ये कहा जाता है यह सामान्य का भेद हुआ अब ये जो हैं सामान्य के बाद में आता है विशेष नाम का पंचम द्रव्य उसकी चर्चा होनी है इसकी चर्चा करते हैं कल